आध्यात्मराध्याकांडसर्गचार प्रवाहपति कांक्यसे बाह्ये कर्तृत्व आवाहन राघव अंत शुद्धस्वभास्व लिप्यसे न कर्म च एक तमयोजिम कृष्ण एदि भाव सर्वदा हे रघुपुत्र बा, बाहर से इंद्र आदि द्वारा कर्तित्व तो प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्धवश उपस्थित हो उसे करते रहने से भी तुम बंधन में नहीं पड़ोगे भीतर से राग द्वेष रहित और शुद्ध स्वभाव रहने के कारण तुम कर्मों से लिप्त ना होगे मेरे इस संपूर्ण कथन पर तुम सर्वदा अपने हृदय में विचार करो संसार दुखरखिल कदाचन तमप्यंब माद हृदय भाव नि समम प्रतीक्षस्व न दुखे पीढ़ते चिरम न कत्र संवास कर्म मार्गानुवर्ति ऐसा करने से तुम संपूर्ण सांसारिक दुखों से कभी बाधित न होगे हे मातः तुम भी मेरे इस कथन पर नित्य विचार करना और मेरे फिर मिलने की प्रतीक्षा करती रहना तुम्हें अधिक काल दुख न होगा कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों का सदा एक ही साथ रहना सहना नहीं हुआ करता यथा प्रवाह पतित प्रवाहपतिलवा सरिताम तथा चतुर्दशमा संख्या चतुर्दश्या कनाथम जायते अस्व दुख सन्तजूरत सुखसंवासो भविष्यति वने मब और मेरे फिर मिलने की प्रतीक्षा करती रहना जैसे नदी के प्रवाह में पड़कर कर बहती हुई डोंगियां सदा साँस साँ ही नहीं चलती माता यह चौदह वर्ष की अवधि आधे क्षण के समान बीत जाएगी आप अब दुख को दूर करके हमें वन जाने की अनुमति दीजिए आपके ऐसा करने से मैं वन में सुखपूर्वक रह सकूंगा। सकूँगा दंडवन माता पादरपतचि उत्थ्यंक समेश आशीर्भिभ्यनंदयत देवा सुगंधर्वा ब्रह्म विष्णु विष्णुशिवादय रक्षंत सदायाद्रय तम ऐसा कर श्री रामचंद्र जी बहुत देर तक दंड के समान माता के चरणों में पड़े रहे तदनंतर माता ने उन्हें उठाकर गोद में बैठा दिया और आशीर्वाद देकर उनकी प्रशंसा की वे बोली तुम्हारे चलते बैठते अथवा सोते समय गंधर्वों सहित ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि संपूर्ण देवगण तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें इति ये प्रस्थापयासमिंग पुनः पुनः लक्ष्मण तदा रामगद आह राम मतस्थ संशयम त्वया मे पृष्ठ तो राम सेवा करदाद इस प्रकार बारंबार हृदय से लगाकर माता ने राम को विदा किया तब लक्ष्मण जी ने भी राम जी से आँखों में आनंद अस्रु भर कर गदगदवाणी से कहा हे राम आपने मेरा आंतरिक संदेह दूर कर दिया अब मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके पीछे पीछे चलूँगा आप इसके लिए आज्ञा दीजिए अनुगृण स्व माम राम नोचे प्राणास्तम्यम तथेति राघवोप्याह लक्ष्मणम या हिमरिचम आचिरम हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूँगा तब रघुनाथ जी ने भी लक्ष्मण से कहा बहुत अच्छा चलो देरी ना करो